तुझको मिले सारी महिमा तुझको मिले सारी प्रशंसा तू ही तो है सदना बदल तू ही तो है प्रभु तुझको मिले सारी महिमा तुझको मिले सारी प्रशंसा तू ही तो है सदना मत तू ही तो है प्रभु अब सब कुछ बस तेरा ही तो है बस तेरा ही तो है बस तेरा ही तो आप सब कुछ उस तेरा ही तो है उस तेरा ही तो है उस तेरा ही तो है कुछ बातें तिमुख्यूस को पौरूस लिखता है तिमुखियुस एक जवान परमेश्वर का सेवक है जिसे उसे एफुस नामक एक नगर में बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर था जैसे आज के जमाने में आप बता दीजिए नई दिल्ली नई दिल्ली से भी बड़ा शहर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 कि सर्वप्रथम विनती और प्रार्थनाएं हरेक के लिए किया जाए विनती और प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ हरेक के लिए किया जाए सो जवान का जीवन सर्वप्रथम सबसे पहले ध्यान से सुने सबसे पहले एक जवान का जीवन कैसा होना चाहिए प्रार्थना का जीवन कैसा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए यीशु मसीह के जीवन को देखकर सीखें कि उसका जीवन कैसा जीवन था प्रार्थना का जीवन इप्राय उसका पांचवा अध्याय उसका सातवां पद में देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख में गिड़ गिड़ा कर, रो रो कर विलख कर प्रार्थना करता था ललिया कई लोग पूछते हैं कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है यहूदा उसका बीसवा पद में की पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपनी आत्मिक उन्नति करते जाओ अर्थात आत्मिक उन्नति कैसे होगी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 प्रार्थना कब करेंगे कैसे करेंगे यह बड़ा प्रश्न है यीशु मसीह ने कहा है, तुम कोठरी में जाओ दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो कुछ लोगों को वो जमता नहीं है उस वक्त पर एक परमेश्वर का दास था कहता था मैं मॉर्निंग वॉक में निकल के प्रार्थना करता था तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो हर एक जवान का जीवन कैसा हो प्रार्थना पूर्ण जीवन दूसरी बात हम देखते हैं दूसरा दिनोच्छे उसका दूसरा अध्याय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 चैप्टर्स uh, है ना ऑडियो बाइबल मिलते हैं उसको भी लगाकर सुना करें है परमेश्वर के एक महान दास है रॉक थॉम्सम कहते हैं कि दिन भर उनके घर में उनके कार में परमेश्वर का वचन का टेप है बचता रहता है जितना आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे वचन को कंट्रस्ट करना वचन से अपने आप को भरना जितना आप परमेश्वर के वचन से भरेंगे अपने आप को उतना मजबूत आपका जीवन होते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 छठवा अध्याय उसका बारहवा पद में लिखा है कि आलसी मत बनो यानी नहीं दो? आलसी मत बनो लेकिन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का वारिस होते हैं जो है प्रार्थना में जीवन बिताएं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में जीवन बिताएं वचन की गहराई में बढ़ते जाए और खराए का जीवन समझौता ना करे संसार से समझौता ना करे जहां तो आप हो वहां एक खरा जीवन व्यतीत करे और परमेश्वर आपका मदद करेगा कि आप स्वर्गराज के लिए बड़े बड़े कामों को करें परमेश्वर आपका सब कुछ बसते रही तो है बसते रही तो है बसते रही तो अब सब कुछ बसते रही